तो सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ भगवान जी हैं जिनसे हम बात करेंगे 68 रनिंग है उनका और 68 रनिंग में भी बहुत ही हेल्दी वेल्दी है उनके आवाज़ से आप रूबरू होंगे तो आपको भी पता चलेगा कि कितना हेल्दी वेल्दी है और वो अपने आप को किस तरह से हेल्दी वेल्दी रखते हैं उसके भी रहस्य को हम जानने की कोशिश करेंगे उनकी बातों से तो आप सभी की तरफ से भगवान जी का बहुत बहुत स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और मैं चाहूँगा कि जैसे सिस रनिंग में भी आप हेल्दी वेल्दी और अभी भी भाग करते हैं यहाँ वहाँ जाना होता है आपका तो इसके पीछे का रहस्य क्या है वैसे जो हम भोजन लेते हैं उस ईश्वर पिता की याद में लेते हैं और भोजन जो भी बनाते हैं वो भी उनकी याद में ही बनाते हैं और प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं ना ज्यादा खाते हैं कम भी नहीं खाते अच्छा, जितना चाहिए हाँ, उतना जितना खाते। चाहिए उतना ही लेते हैं और सुबह और शाम थोड़ा सा सुबह मॉर्निंग वॉक होती है और शाम में भी थोड़ा सा टहलते हैं अच्छा अच्छा तो थोड़ा सा हल्कापन महसूस होता है कुछ योगासन वगैरह भी करते हैं योगासन वगैरह तो अभी नहीं करते हैं फिर भी दो चार कर लेते हैं दो चार योगासन करते हैं ओके okay, okay. ओके इसके वजह से आपका जो है सेहत बहुत ही अच्छा रहता है चलिए अच्छा। बहुत अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स भी इस बात को समझेंगे और जानेंगे तो उनका भी सेहत अच्छा रहेगा 68 में भी वो हेल्दी वेल्दी रहने के लिए खाने का बहुत इंपॉर्टेंट है खाना आपका जो है ना कम ना ज़्यादा होना चाहिए तीन बार आपको खाना है तो उस हिसाब से आप खाइए और ऐसे भी कहते हैं कि अगर खाने का जो डाइट सिस्टम है उसको अगर आप समझ लेते हो तब भी आप बीमारी से बचे रहते हैं और हेल्दी वेल्दी रहते हैं तो सुबह में आप खाएंगे तो राजा की तरह खाइए को पेट भर के खाइए और उसके बाद दोपहर में आप खाना चाहते थे कॉमन मैन की तरह खाइए एक मजदूर की तरह खाइए और रात को जब आप खाना खाते तो एक बिकारी की तरह खाइए यानी कम खाइए तो इससे भी आपका सेहत बहुत ही अच्छा रहता है तो ये एक तरीका है जब आप अपने सेहत के प्रति जागरूक रहेंगे तो 68 क्या 78 98 तक भी आप आराम से रह सकते हैं जी विशेष करके मेरा जो है ना वो सकारात्मक चिंतन चलता है जो भी मेरे विचार आते हैं मन में तो उसको मैं पॉजिटिव मोड पर लेता हूं तो उसी वजह से क्या होता है कि जैसे निगेटिव बातें तो खत्म हो जाती है और सकारात्मक चिंतन से बिल्कुल हल्कापन महसूस होता है और आगे का जो मकसद रहता है अपना जो भी अपने जीवन में जो भी कार्य करना होता है उसमें हमें सफलता मिलती है और जो भी संपर्क में हमारे आते हैं वो उनके साथ बहुत खुशी से हम पेश आते हैं इसलिए हल्कापन महसूस होता है वो भी मुझे एक डॉक्टर साहब मिले थे आ, हमारे अकोला के तो बोले आपको देखकर ऐसा लगता है कि यानी हम भी खुश हो जाते हैं अगर नाराज हुए कभी तो आपको देखते ही हमारा वो गम पना जो रहता है वो <laughs> तो सब गम भूल जाते हैं <laughs> तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि विचार जो है हमारे बहुत ही हेल्दी भी बनाने में बहुत मदद करते हैं तो श्रेष्ठ विचार चाहिए दूसरों के प्रति शुभ भावना चाहिए और चिंतन भी हमेशा सकारात्मक चाहिए चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया जितना आप पॉजिटिव सोचते हैं उस हिसाब से हमारे विचार भी हमारे सेहत के ऊपर प्रभाव डालते हैं विचारों का असर भी हमारे शरीर के ऊपर होता है तो सकारात्मक विचार जितने होंगे उतने ही आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा नकारात्मक विचार आपके शरीर को भी थका देते हैं और आपको प्रेशर ब्लड प्रेशर में ले कर आते हैं आपको स्ट्रेस में ले आते हैं तनाव में ले आते हैं इसलिए नेगेटिव विचारों को कम कीजिए सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़िए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया भगवान जी मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही मूल मंत्र आपके शब्दों से हमें पता चला कि सकारात्मक सोच भी हमारे सेहत के ऊपर सकारात्मक प्रभाव डालता है तो आइए आगे बढ़ते हैं और सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग हमारे सीनियर सिटीजन से बात करते हैं और उनके कुछ अनमोल अनुभव जब हम सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है तो मैं चाहूँगा कि सिक्सटी रनिंग है तो सिक्सटी सिक्सटी वन पहले की अगर बात मैं करूँ तो आपका स्कूलिंग और अभी के स्कूलिंग में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा बताइए स्कूल जो लाइफ स्कूल लाइफ है। आपका कैसा था और आज हमारे जो वर्तमान में जो बच्चों का स्कूल लाइफ है आपके महाराष्ट्र में हाँ। उनके जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा बताइए बचपन में जब हम स्कूल में जाते थे तो हमारे हाथ में सिर्फ एक स्लेट रहती थी अच्छा पार्टी जिसको पार्टी, पार्टी कहती उसको <laughs> और कलम रहती थी बस वोने वाला सफेद सफेद सफेद कलर का वो लेके जाते थे और बस एक हजार एक दो किताबें रहती थी और अभी तो हम देखते हैं कि जो हमारा पोता है पुणे में गया था मैं तो वहाँ जब वो प्रोजूटी स्कूल है उनका, अच्छा, अच्छा। तो वहाँ जाने के बाद उसके मम्मी ने कहा कि जाओ आज किताबें लेने का दिन है <laughs> तो आप आप अपने दादाजी के साथ जाओ मुझे भी थोड़ा सा रिलीफ मिले तो हमने बोला ठीक है करते हम सेवा होते की तो फिर गए स्कूल में गए तो इतना सारा किताबों का ढेर लगा हुआ था और जब इन्होंने किताबें लिया तो इसका वजन ही इतना बढ़ गया है कि आखिर वो जो थैला था जी जी वो थैले बैग तो बैग के अंदर इतने किताबें भरी थी कि एक साइड में मुझे उठाना पड़ा और दूसरे साइड में वो मेरे पोते ने उठाया यानी इतनी जैसे कि बोझल जैसी बच्चों की भी जिंदगी इस एजुकेशन की अभी जो चल रहा है जो पॉलिसी है हुँ, हुँ, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई थोड़ा सा जो भार है इनका किताबों का भी भार जी जी जी। जैसे दिमाग पर तो भार रहता ही है क्योंकि टेंशन में रहते हैं बच्चे कभी कभी जब इनके मम्मी डैडी जब मेरे पोते का स्टडी लेते हैं होमवर्क लेते हैं तो यानी बहुत माँ बाप पर तो टेंशन आता ही है लेकिन बच्चों पर भी टेंशन रहता है और उस टेंशन से क्या होता है कि उनके भी सेहत पर उसका विपरीत परिणाम दिखाई देता है और बच्चों के सेहत पर भी दिखाई पड़ता है इसलिए मेरी एक ऐसी राय है कि जहाँ तक हो सके सरकार ने ये जो मूल्य शिक्षा की जो किताब है हु. वो उसमें भले ही उसमें ऐड करें ही वो लेकिन जो जैसे कि अनावश्यक ये शब्द तो ठीक नहीं लगेगा <laughs> लेकिन जो आवश्यक है जितना आवश्यक है जो कि बच्चे उठा सके किताबें बस जरूरत नहीं ही होना चाहिए बहुत अच्छी हाँ। बात है आपने बताया और हालांकि हम सभी ये जानते हैं कि आज किताबों का बहुत बहुत ज़्यादा है बच्चों के ऊपर लेकिन फिर भी उसके ऊपर अटेंशन लोगों का कम है क्योंकि लोग समझते हैं कि हम मॉडर्न हैं हम थोड़ा सा मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं तो इसलिए ये सारी चीज़ें जरूरी हैं और जिस तरह से आपने कहा सिक्सटी सिक्सटी पहले की अगर बात मैं कहूँ या आपने बताया हमें कि आप एक पार्टी और एक पेंसिल लेके जाते थे, थे और उसी से आप जो है अपना स्कूल पढ़ कर आते थे और इस तरह से धीरे धीरे धीरे जो है आपने पूरी पढ़ाई अपनी कंप्लीट की और उस समय तक भी मेरे ख्याल से इतने सारे किताब आपके पास नहीं होंगे <laughs> लेकिन नहीं जाना पड़ता होगा शायद कम ही इससे होगा तो एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर सुनने को मिलता है और एक अच्छा लगता है जब हम इस तरह की बातें जब सोचते हैं समझते हैं तो मैं चाहूँगा कि जैसे हम लोग जीवन में बहुत सारी बातें आती हैं बचपन में भी संघर्ष की बातें होती हैं कई बार की हमारे परिवार में इतना लोग पढ़े लिखे नहीं होता बच्चों को पढ़ा लिखाने के लिए माता पिता बहुत मेहनत करते हैं तो 60 साल पहले आपके माता पिता आपके फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए और कौन आपको ज्यादा सपोर्ट करते थे पढ़ाई के लिए ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने <laughs> क्योंकि ये मेरे जिंदगी से बहुत ही जुड़ा हुआ सवाल है जब मैं छः साल का था तभी मेरे पिताजी का देहांत हुआ और हम बहुत ही गरीब घराने के थे माताजी जो थी वो मजदूरी करके अपना हमारा पेट पालती थी और जैसे कि मेरे अंदर एक संस्कार था कि जैसे पहले से मुझे ऐसा महसूस होता था कि मुझे पढ़ाई बहुत ही अच्छी रीति से पढ़नी चाहिए ताकि मैं अपनी जो फ्यूचर लाइफ है बना सकूँ तो फिर मजदूरी करके माँ जैसे पेट पालती थी पढ़ाई का खर्चा भी उसी में लेकिन जब पिताजी का देहांत हुआ तो उसके पहले मेरे पिताजी के बोल थे कि और वो भी किसके सामने थे कि हमारे पिताजी बहुत ही भक्ति मार्ग में थे भजन कीर्तन पूजा अच्छा, ये सब अच्छा। घर में ही चलता था और सामने जो पड़ोसी में हमारे जिसे हम बुआ कहते अभी तो उनका जैसे लौकिक में लौकिक में तो रिश्ता कोई नहीं था ये प्यार का रिश्ता था बहन भाई का तो उनकी भी गरीबी थी तो हम उसको अभी बुआ कहते हैं तो उन्होंने क्या किया कि वो भी भजन कीर्तन में जैसे रुचि रखती थी तो मेरे पिताजी ने उनको वो सब सिखाया कीर्तन करना वो सब सिखाया तो इसीलिए वो स्नेह के सभी के जैसे फैमिली रिलेशन हो गए फिर उसके बाद जब पिताजी चले गए तो जाने के पहले उन्होंने कहा कि इस भगवान के ऊपर ख्याल रखना हम्म हम्म तो भगवान के ऊपर ख्याल रखना तो भगवान के ऊपर कौन ख्याल रख रख सकता है तो तो उन्होंने इशारे से कि उनको पैरालिस हुआ था तो इशारे से उन्होंने बताया इसके ऊपर तो बोले और कैसा भी करके उन्होंने ऐसे दो शब्द बोले कि ये तो जैसे सच्चा मोती है नहीं, नहीं, नहीं। अभी मुझे पता चला पता चला कि कैसे सच्चा मैं सच्चा मोती हूँ मैं किस किस के कैसे काम आता हूँ किसको कैसे सुख देता हूँ और नहीं। मैं सदा खुश रहता अभी मुझे समझ में आया उस, उस समय तो उस टाइम पे तो पता नहीं चला उस समय मेरे बुआ को भी पता नहीं चला इसको भी नहीं कि ये कैसा सच्चा मोती है तो फिर कैसे तो भी देहातों में आठवीं कक्षा तक पढ़ें की नहीं, नहीं। और फिर नवीं दसवीं के लिए आए थोड़ा सा बाहर निकले नहीं, नहीं। तो फिर वो हमारा भी थोड़ा भक्ति मार्ग का कम हुआ और फिर मैट्रिक में दसवीं कक्षा में आए तो जिंदगी का एक ही एम था कि मुझे अच्छी रीति से पढ़ना है ताकि मुझे कुछ सर्विस मिले गवर्नमेंट सर्विस मिले और मैं अपनी माता को एक बहन थी तो उनको जैसे सुख दे सकूँ बस बाकी बड़ी फैमिली नहीं थी तो फिर क्या हुआ कि सचमुच हमारी पढ़ाई की लगन बहुत जी जान से पढ़ाई की और ऐसा एक एम यानी उस जमाने में 60 परसेंट के ऊपर जैसे मार्क्स मिले तो उनको एटोमेटिक नौकरी लग जाती थी तो अभी के जैसे कंपटीशन नहीं थी नहीं। अभी बहुत कॉम्पिटिशन है तो फिर मुझे उस समय 64.4 मार्क्स मिले नहीं, नहीं। और मैंने दरखास्त किया बंबई में पोस्ट ऑफिस का ये आया था न्यूज आई थी एड आई थी तो उन्होंने फिर ऐसे ऐसे सर्च कर दिया अच्छा। हाँ एप्लीकेशन दे दिया और बस आठ पंद्रह दिस के दिन के अंदर ऑर्डर मेरे हाथ में आ गई तो सभी देहातों में जैसे तो सभी पहचानते, पहचानते हैं।, हैं पहचानते अरे भाई भगवान को नौकरी मिल गई भगवान को नौकरी मिल गई तो मैंने बोला अरे उसकी कृपा है सच में वो ऊपर वाले भगवान की कृपा इस भगवान के ऊपर इसलिए मुझे प्यार से अभी भी जैसे कोई कहते कि ये तो गॉड ब्रदर है हमारा <laughs> वो तो गॉड फादर है ऊपर वाला लेकिन मुझे गॉड ब्रदर करके पुकारते थे प्यार से तो इस प्रकार से ये जो है एजुकेशन मेरा पूरा हुआ और मैं सर्विस पर लग गया <laughs> हाँ और जैसे सर्विस में लग गए तो फिर वो जो बुआ थी इतना स्नेह था हमारा कि वो बोले अरे बेटे के संबंध जैसे उसने मेरे ऊपर ध्यान दिया हुँ हुँ। फिर पैसे भी धन भी लगाया और स्नेह भी दिया और फिर सहारनपुर में यूपी के अंदर हमारी ट्रेनिंग थी पहली ट्रेनिंग पहली ट्रेनिंग सहारनपुर में ढाई महीने की थी फिर आ, सहारनपुर तक मुझे छोड़ने के लिए आई अच्छा देखो <laughs> मना उनका प्यार था हाँ, इनका इतना प्यार था कि ये छोटा है और वो भी अनपढ़ थी ऐसी पढ़ी लिखी नहीं थी जी। लेकिन बहुत व्यवहार में बहुत होशियार थी तो और बाकी सब थोड़ा बहुत जानती थी लिखना पढ़ना वो वहाँ तक आई सहारनपुर तक और जैसे उसने मुझे छोड़ दिया तो बोले ऐसे मुझे लग रहा कि जैसे राम को वनवास में छोड़ दिया <laughs> <laughs> बहुत रोई वो तो अच्छा, फिर घर में घर जैसे अकेली आई तो आने के बाद उसने वो देहात में तो रहता है पड़ोसी वगैरह इकट्ठे हो गए तो गए क्या क्या हुआ कैसे आया ऐसे तो उन्होंने सब बताया कि बोले आ, मुझे तो रोना आ रहा बोले <laughs> उसको छोड़ दिया, दिया। आ, अभी कैसा होगा उसका वो तो ऊपर वाले ही जाने बोले लेकिन मेरी श्रद्धा है कि उसका ठीक होगा चलिए भगवान जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत ही प्यारी सी बातें आपने शेयर किया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनके जीवन में भी कही न कहीं ना कहीं हमारे जो बड़े बुजुर्ग इस वक्त सुन रहे हैं उनको भी अपनी बचपन की अपनी जवानी की बातें याद आ रही होगी जब उन्होंने जद्दोजहद मेहनत करके एक नौकरी प्राप्त किया हो और नौकरी करते रहे तो नौकरी लगना और नौकरी करना ये एक बहुत बड़ा एक मुकाम है जो जीवन के पड़ाव में हम सभी लोग करते रहते हैं पेट के लिए और इसमें हमारे जो हम हमारे साथी जो होते हैं हमारे परिवार के लोग जब हमें सहयोग देते हैं सपोर्ट करते हैं तो वो जीवन भर के लिए वो हमारी यादों में बस जाते हैं जैसे भगवान भाई जो है इनके बुआ जी जो हैं इनको बहुत सपोर्ट किया पढ़ाई के लिए इनको पूरी तरह से सहयोग देते हुए इनके आगे पीछे जब भी जरूरत हो उस समय उनको पूरी तरह से उन्होंने सहयोग दिया तो आज भी उनको याद कर रहे हैं वो तो इस तरह हमारे जीवन में कही कहीं ना कहीं किसी एक व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान होता है हम सभी उनके योगदान के माध्यम से आज इस मुकाम तक आते हैं या पहुँचते हैं तो ही तो अच्छा लगता है जब हमें बचपन की यादें हम ताजा कर लेते हैं तो कुछ अच्छी अच्छी बातें हमें याद आ जाती हैं जैसे भगवान जी ने बताया कि बचपन में जब इनका पिताजी ने अपना देह त्याग दिया उस समय उसके पहले उनको पैरालिसिस हुआ था तो उस समय बुआ को उन्होंने कहा कि ये भगवान का ख्याल रखना तो तब तो बड़ी हंसी हुई थी भगवान का कैसे ख्याल रखते हैं तो इनका नाम ही भगवान है तो उन्होंने इशारे में कहा कि इस बच्चे का ध्यान रखिए भगवान जी का तो उन्होंने उस बात को गार्ड बांध ली और पूरी तरह से भगवान भाई को सपोर्ट बचपन से लेकर इनके नौकरी लगने तक और चलिए आगे बढ़ते हैं आप सुन रहे हैं रेडू मौत बन नाइनटी पर सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को आइए एक बहुत ही खूबसूरत गीत अभी सुनते हैं उसके बाद फिर लौट के आते हैं आप सुन रहे हैं रेडो मौत बन नाइनटी सुनते रहो मुस्कते रहो नغم दिल की कहीं जाए अपना हवाओं का कोई खन नहीं जरो को का कोई खो नहीं उन चर मस्जिद बहुत दूर चलो चलू कर घर से मस्जिद बहुत दूर चलो यू करी किसी रोते को हंसाया जाए किसी रो बच्चे को हसाया जाए घर में बिखरी चीजों सजा कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में और हमारे साथ 68 रनिंग सीनियर सिटीजन भगवान जी हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही हैं नाम भी उनका भगवान है और कार्य भी उनका उसी तरह वो आप कर रहे हैं सकारात्मक चिंतन के माध्यम से वो हमेशा प्रयास करते रहते हैं कि अपने जीवन में वो सकारात्मक चिंतन बनाए रखें और लोगों को भी सकारात्मक दिशा बताने के लिए प्रेरित करते रहते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं जैसे कि नौकरी लगने के बाद एक बदबड़ा बड़ा हमारे जीवन में संघर्ष भी रहता है कहीं ना कहीं एक नई चीज़ में नई चीज़ें हम सीखते हैं नए लोगों से हमारा मिलना होता है तो वहाँ पर एक एडजस्टमेंट की बात होती है किस तरह से हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं क्योंकि घर में तो अपना चलता है हम कुछ भी करते हैं कुछ भी बोलते हैं तो लोगों के कोई फ़र्क नहीं पड़ता घर वालों को पता है कि इसका आदत ऐसा ही है लेकिन वो चीज़ें जब हम लोग दूसरे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं एक आठ घंटे का जो काम हम करते हैं वहाँ पर नए नए लोगों से हमको मिलना होता है तो किस तरह से आपने नए परिवेश में क्योंकि आप अपने महाराष्ट्र में जिस गांव में रहते थे उस गांव से अलग शहर में गए वहां पर लोगों से आपका मिलना जुलना हुआ तो आगे की जो एडजस्टमेंट या लाइफ में किस तरह से आप आगे बढ़े तो हम हमारा जो पहला ऑर्डर था वो था जैसे सिंधुदुर्ग जिला है महाराष्ट्र में यानी सारणपुर का जो ट्रेनिंग पीरियड होने के बाद होने के बाद, बाद सीधा वो पहली हाँ, पोस्टिंग का ढाई मास के बाद फिर इधर आए तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग था अच्छा पंद्रह अच्छा, दिन का अच्छा वो भी हाँ, प्रैक्टिकल हाँ वो यहाँ किया कंप्लीट मालवन में और उसके बाद फिर वन थ्री को मैं ज्वाइन हुआ तो फिर जैसे काम शुरू हुआ तो सभी लोग नए थे और मेरा शुरू से ऐसा स्वभाव रहा कि किसी के भी साथ घुल मिल जाना और स्नेह देना है और स्नेह से हर एक के साथ बर्ताव करना है और सभी को मित्र बनाने की जैसी कला सभी को नहीं आती नहीं। लेकिन उस ईश्वर ने मेरे अंदर एक ऐसे वो कला भर दी कि आप जहाँ भी जाएंगे सब के साथ सब वातावरण सब वातावरण ही <laughs> बदला देंगे पूरा जी जी बदल जाएगा कैसा भी वातावरण हो तो इसीलिए सभी मेरे ऊपर बहुत खुश थे और मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ नौकरी करता था लेकिन मेरा एक एम था ऑब्जेक्ट एम ऑब्जेक्ट था कि जिंदगी में कम से कम ग्रेजुएट तो भी होना चाहिए नहीं, नहीं, तो फिर सुबह मैं नौकरी ये कॉलेज करता था सात से दस बजे तक और फिर दस से छः तक हमारा ऑफिस चलता था और फिर मैंने तीन साल में नहीं, नहीं, ये ग्रेजुएशन कंप्लीट किया रेगुलर कॉलेज में जाकर नहीं, नहीं, नहीं। और फिर तो जैसे पढ़ाई पूरी हो गई तो ऐसे लगा कि इससे भी कोई अगर बेटर जॉब मिलता है फिर स्टेट बैंक में इधर उधर सब इंटरव्यू भी दिए लेकिन वो जैसे कि अपनी लाइफ में वो जैसे हमारे लिए सूट नहीं था इसीलिए वो नहीं हो सका अच्छा अच्छा हाँ तो इसके ऊपर भी मेरा शुरू से भरोसा था कि जो भी हो रहा है ना तो उसमें हमारा कल्याण है पहले से ऐसे नहीं है कि ये अभी मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ तो फिर अभी मुझे थोड़ी सी अक्कल आई है ऐसी बात नहीं है वो शुरू से मुझे लगता था कि जो भी मेरे साथ होगा अच्छा, अच्छा होगा ये तो पहले से आपके अंदर पहले थी से आपके मेरे अंदर एक लेकिन वो नौकरी करते पढ़ाई कैसे करते थे कितना बजे उठते थे कैसे पढ़ाई करते थे वो थोड़ा सा बताइए हाँ तो सुबह मैं पाँच बजे उठा था पाँच साढ़े पाँच के दरमियान और साढ़े छः तक तैयार होता था और सात बजे फिर हमारा कॉलेज शुरू होता था तो सात से दस तक कॉलेज में कभी पीरियड भी ऑफ रहते थे अभी कॉलेज लाइफ तो आपको पता है तो फिर दस बजे आता था ऑफिस में और सभी पोस्टमास्टर वगैरह पूरा जो स्टाफ था खुश था भली में दूर था क्योंकि अकोला और मालवन में बहुत बड़ा अंतर है हाई महाराष्ट्र में लेकिन बहुत दूर है तो मुझे वहाँ आकर ऐसे नहीं लगा कि मैं बहुत दूर आ गए हूँ क्योंकि उन्होंने जो मुझे स्नेह दिया तो उस स्नेह के कारण मेरे अंदर एक हिम्मत आ गई कि मैं अकेला नहीं हूँ मेरे साथ और भी मेरे साथी है और शुरू से ही मुझे ऐसा लगता था कि जैसे आ, मेरी जो माताजी थे उन्होंने भी जब मैं इधर आया नहीं। नहीं। ट्रेनिंग के लिए तो उन्होंने कहा था कि इसका इसका तो रक्षण करता जैसे भगवान ही बस तो वो बात मुझे हमेशा याद में रहती थी इसलिए मैं ईश्वर के प्रति बहुत श्रद्धालु था विश्वास रखता नहीं, था। नहीं वो कॉलेज का जो टाइमिंग है वो कैसे आप पूरा किया फिर वो से दस तक सात से दस और बजे, तीन घंटा फिर उसके उधर हो जाता नज़दीक था कॉलेज अच्छा था अच्छा अच्छा अच्छा और बहुत अच्छा कोकन एरिया है महाराष्ट्र के अंदर बहुत ही अच्छी फिर आपने तीन साल ऐसा किया पूरा तीन साल किया और डिग्री हासिल हाँ और ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया और फिर तो आठ दस साल वहां रहा अच्छा अच्छा-अच्छा। हाँ फिर आपका पढ़ाई ग्रेजुएशन होने के बाद कुछ होगा साल में तो नहीं मिला हाँ। लेकिन मेरी ट्रांसफर फिर मैंने म्यूचुअल ट्रांसफर की नांदेड़ में हो गये तो अच्छा। नांदेड़ में मैंने एग्जाम दिया यूडीसी की अच्छा अच्छा सेक्शन रहता है सेविंग बैंक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन तो उसमें मैं एग्जाम में पास हो गया और अच्छा। मेरी ट्रांसफर कर दी गोवा में अच्छा हाँ क्योंकि ये स्टेट लेवल पर चलता चलता था, था। हाँ, चा, चा, चा। हाँ तो फिर गोवा में कर दिया तो छः मास गोवा में था अच्छा। मड़गांव हेड अच्छा। पोस्ट ऑफिस है अच्छा। वहाँ छः मास निकाले फिर उसके बाद मैंने वहाँ बहुत अच्छा काम किया था मालोन में इसलिए जो पोस्ट जनरल थे उस समय के पी एम करके थे तो उन्होंने मेरी ट्रांसफर और फिर मालवन कर दी अच्छा हाँ मेरे मड़गांव से फिर आ गया मालवन में तो मालवन आने के बाद कुछ काम था पेंडिंग तो दो साल में वो निपट गया अच्छा, पूरा अच्छा। हो गया और फिर मैंने अपनी ओन कॉस्ट एप्लीकेशन दिया और फिर अमरावती में शिफ्ट ट्रांसफर ट्रांसफर हो गए अच्छा, फिर इधर आ गए में अच्छा अच्छा अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप पढ़ाई करते हुए नौकरी करते रहे तीन साल तक उसके बाद दस साल तक आप उसी पोजीशन पर रहे उसके बाद फिर आपकी जो है पदोन्नति होती रही और आ, अलग अलग जगह पे महाराष्ट्र में बहुत जगह आपको घूमने का एक मौका मिला और जिस तरह से आपकी पोस्टिंग अलग अलग जगह पर होती रही अलग अलग लोगों से आपका मिलना हुआ तो बहुत सारे लोगों की आपकी पहचान भी बड़ी होगी और जिस तरह से कोकन की बात करते हैं कोकन या मालवन बात जब हम लोग करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस के रूप में जाना जाता है महाराष्ट्र का एक बहुत ही सुंदर टूरिस्ट प्लेस में आता है तो मालवन या कोंकण के बारे में थोड़ा सा बताइए कि वहाँ की जो वेदर सिचुएशन या क्लाइमेट है वहाँ का जो पीक है यानी जो फसल है किस तरह के चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कोंकण विभाग ऐसे अभी आम का सीजन है तो वहाँ हापुस आम बहुत अच्छे मिलते हैं अच्छा और बहुत ही मीठे और सस्ते मिलते हैं और हम जहाँ रहते थे वहाँ जैसे एक घर और उसके आजू बाजू में नारियल के झाड़ अच्छा। सुपारी के झाड़ सुपारी के भी झाड़ हाँ, अच्छा, हाँ। के हाँ, हाँ। काजू के सब आजू बाजू में सब ये जैसे कि वो घर को जैसे ये किया उन्होंने हाँ, हाँ। तो बहुत अच्छा माहौल था और सागरी हवामान होने के कारण हाँ। वो जैसे क्या बोलते है? दमट हाँ। दमट हवामान बोलते उसके जी, जी, जी। तो ऐसा जैसे पसीना, पसीना चोट पसी, हाँ क्लाइमेट तो वो पसीना छुट्टा हाँ उस्मा। और उसकी वजह से थोड़ा थोड़ी तकलीफ हुई शुरू में में लेकिन आ, लेकिन बाद एडजस्ट हो गया शरीर उस वातावरण के साथ अच्छा अच्छा अच्छा हाँ। और बाकी तो वहाँ समुन्द्र होने के कारण सब मछलिया वगैरह वो तो वो लोग उनका तो <laughs> है, है। तो प्रमुख भोजन था वो अच्छा था। हाँ कोंकन का वहाँ जैसे ब्राह्मण भी रहते थे तो भी वो लोग मछली वगैरह लेते थे सभी नहीं है लेकिन, आ, लेकिन कुछ लोग कुछ लोग ऐसे तो बहुत अच्छा था वहाँ फोर्ट भी था वहाँ बंदर एक अच्छा अच्छा हम्म तो और किला भी है सिंधुदुर्ग उसका नाम सिंधु दुर्ग किला जब रामनवमी का त्योहार आता है तो हम उस बोट में बैठकर फिर वो सिंधु दुर्ग किले पर जाते थे वहाँ बहुत बड़ा महोत्सव हर साल होता है तो फिर अने वातावरण जो रहता था बहुत ही भक्ति भावना से पूर्ण और स्नेहल थे बिल्कुल लोग थे जिसको हम मराठी में कहते मायाड़ू तो ऐसे बहुत अरे इसकी वजह से हाँ प्रेम बहुत देते थे <laughs> तो इसकी वजह से मुझे ऐसा वही मेरा यानी रिलेशन वही जैसे तैयार होगा मेरी माओसी भी वहाँ हो गई तैयार हाँ फिर वो बुआ जैसी वो भी तैयार हो गई बहन भाई सब बिल्कुल ऐसे लगा कि मैं अपने परिवार के अंदर ही हूँ हाँ।, हाँ बहुत प्यार देते थे चलिए भगवान जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि जिस तरह से आपका ट्रांसफ़र होता गया अलग अलग जगह पे और कोंकण मालवन में आप काफ़ी समय तक रहें तो वहाँ का क्लाइमेट और वहाँ का जो टूरिस्ट प्लेस है खास करके समंदर किनारा बहुत है और नारियल के पेड़ बहुत हैं जिसे खास लोगों को आकर्षण है और लोग समंदर किनारे जाना पसंद करते हैं तो और महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पर रहते हैं लेकिन जो लोग कोंकण या मालवन में रहते हैं वहाँ एक फेस्टिवल गणपति के लिए खास करके वो छुट्टी लेकर भी कोंकण मालवन में आ जाता है अपने गाँव में ही उस फेस्टिवल का आनंद उठाते हैं चाहे कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो या अच्छे पोस्ट पोजिशन पर हो लेकिन वो हफ्ते भर या दो तीन दिन ज़रूर छुट्टी ले कोंकण आएगा और वहाँ पर गणपति का जो प्रोग्राम है या उत्सव है वो खास मनाते हैं उसका एक अपनी अलग पहचान है तो ये बातें हमने कोंकण वालों से ही सुनी थी तो मुझे याद आ गई <laughs> चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है भगवान जी हमारे साथ हैं जिनसे बात कर रहे हैं हम लोग सिस्ट रनिंग में भी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहते हैं और हैप्पी रहने का मूल मंत्र भी उन्होंने बताया कि सबके साथ एडजस्ट होने का एक नेचर है उनके पास और सभी से जो है वो दोस्ताना के रूप में प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं इसलिए सभी के साथ उनका बनता है और महाराष्ट्र अकोला से बिलोंग करते हैं और अपने पोस्टिंग के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र में बहुत जगह उनको जाने का मौका मिला अलग अलग जगह पे रहे अलग अलग लोगों से मिलना हुआ तो काफ़ी एक एक्सपीरियंस उनके पास है अलग अलग जगह के अलग अलग लोगों के स्वभाव संस्कार से वाकिफ़ है तो एक अनुभव उनके पास है जब वो बातें करते हैं तो हमें अच्छा लगता है तो आइए आगे बढ़ते हुए फिर से एक बार भगवान भाई का बहुत बहुत स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और हम लोग थर्ड सेगमेंट में हैं जहाँ पर हम लोग बात करते हैं भगवान भाई एक बात बताइए कि आप काफ़ी समय तक महाराष्ट्र में रहे हैं अभी भी वहीं पर रहते हैं और जिस तरह से इतिहास में काफ़ी जो लोग हैं महाराष्ट्र का भी एक इतिहास है अपना तो उसमें बहुत सारे संत महात्माएं या फिर शूरवीर जिनको कहेंगे जो वीर है उनके बारे में सुना करते हैं हम लोग तो उनमें से जो बहुत ही अच्छे आपको लगते हैं लीडर उनके बारे में बताइए उनकी कुछ जीवन की अच्छी बातें भी हमें सुनाइए और वो क्यों अच्छे लगते हैं वो भी बताइए तो चूरवीर के नाते से तो मैं पहला नाम लूँगा जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जब मैंने बचपन में उनका इतिहास पढ़ा तो मुझे विशेष प्रेरित किया कि जैसे स्वतंत्रता स्वतंत्रता कितनी जरूरी है अगर हम स्वतंत्र नहीं रहते हैं तो हमारा जीवन जैसे कि दूसरों के अधीन रहता है और शिवाजी महाराज ऐसे थे कि उन्होंने अपना राज्य जैसे है महाराष्ट्र राज्य में अपना राज्य स्थापित किया लेकिन उसका भी आधार था उनकी जो माताजी जी थी जीजा माता जिनको कहते हैं तो जीजा माता ने उनको जैसे अच्छे अच्छे संस्कार डालकर शूरवीरता के संस्कार और सभी का भला कैसे किया जाए क्योंकि जब राजा बनते हैं हम तो प्रजा का ख्याल रखना होता है नहीं, नहीं। तो प्रजा भी सुखी चाहिए तभी वो राजा का जो सिंहासन रहता है वो स्थिर रहता है नहीं, नहीं। अगर प्रजा के अंदर ही अगर थोड़ी सी नाराजी हुई या कुछ हुआ तो फिर राजा को भी वो जो वाइब्रेशन है वो आते हैं और राजा भी संतुष्ट नहीं रहता है नहीं, नहीं। लेकिन शिवाजी महाराज ऐसे एक महान व्यक्ति थे शूरवीर इतने थे कि उनका तो एक से बात कर ले तो जिजा माता से भी शिवाजी महाराज ने अपनी जो बुद्धि की जो धरनी होती है जी जी बहुत अच्छी रीति से तैयार की कि मुझे जिंदगी में क्या करना है मेरे जीवन का मकसद क्या है मुझे महाराष्ट्र में फिर से जो स्वराज्य स्वराज्य की स्थापना करनी है और बहुत वो तानाजी मालूश्री भी थे उनके साथ उनके साथ उनके हाँ साथी हाँ, साथी थे और उनका वो सब किले सर करने का जो तरीका था वो बहुत ही अजीब था अच्छा हाँ बहुत ही अजीब था और इतनी हिम्मत के साथ सभी सैनिकों के अंदर इतना बल भरते थे कि इनके लिए अपनी जान देने के लिए जान देने के लिए तैयार और नहीं। नहीं। एक सामने लक्ष्य था कि हमें ऐसा करना है जब ऐसा करना है तो उसके प्रति हम बिल्कुल अपनी जान तक क़ुर्बान कर देते हैं तो उन्होंने सैनिकों ने भी वैसा किया और जो राज्यभिषेक था राजाभिषेक के अंदर जैसे इतना बड़ा राज्य था लेकिन शिवाजी महाराज को कहा गया कि आपने इतना बड़ा किया है राज्य स्थापित किया है तो आप भी अपना राज्य राज्यभिषेक कीजिए उन्होंने तो उस समय कहा कि कोई इसकी तो जरूरत नहीं आप सुखी है हम सुखी है नहीं नहीं ये तो शिवराया छत्रपति इनका राज्ञा, जो राज्य है वो महाराष्ट्र में जैसे सभी को पता पड़े ये भी एक अच्छी बात है कि सभी को पता पड़ना चाहिए कि इन्होंने कैसे राज्य अपना ये किया स्थापित किया स्थापित किया तो फिर मैंने उनसे एक गुण लिया कि हिम्मत हिम्मत मर्दा तो मदद दे खुदा हिम्मत मर्दा तो मदद दे देखुदा यानी ईश्वर इश, भी जैसे मदद करता है जब हम हिम्मत रखते हैं तो।, तो शिवाजी महाराज ने भी इतनी हिम्मत रखी न सिर्फ अपने अंदर लेकिन जो भी उनके सैनिक थे उनके अंदर भी इतनी हिम्मत या बल भरा तो यानी जैसे वो सहज हो गया जैसे आपने सुना होगा हिस्ट्री के अंदर अफजल खान का वध वगैरह हुआ वो जो वाग नखे थी जी है ना तो उसके द्वारा उन्होंने बिल्कुल जैसे गनीमी कावा बोलते हैं उसको गनीमी कावा भी यानी किस परिस्थिति में किस समय किस प्रकार का वार करना चाहिए नहीं, नहीं। ताकि हमारी जीत हुई और जो धोखा देने वाला व्यक्ति है जिससे हमें हानि पहुंचती है तो उस समय भी जैसे बुद्धि से परखना चाहिए नहीं, नहीं। तो वो परख शक्ति शिवाजी महाराज के अंदर बहुत थी परख शक्ति निर्णय शक्ति और फिर कैसे हम सफल हुए तो सफलता जैसे उनके उनका जन्म सिद्ध अधिकार था जो भी जहां भी आक्रमण करते थे और सफलता हासिल करके आते थे और जीजा माता जी को बहुत ही खुशी होती थी कि देखो अभी ये महाराष्ट्र राज्य ये मेरा बच्चा जो है ये जैसे कि ये श्री की इच्छा है नहीं। नहीं। श्री की इच्छा माना भगवान, भगवान की, की इच्छा, इच्छा है तो इसीलिए ये हो रहा है उनकी मदद से ईश्वर की मदद से मेरे बच्चे को निमित्त बना के ये सभी को सुख देने का ये राज्य जो है ये मेरा बच्चा स्थापित स्थापित कर, कर रहा है तो ये हो गई जैसे वीर पुरुष की बात बात लेकिन मुझे अक्सर करके जो संत महात्मा है हुँ, हुँ, जैसे कि तुकाराम महाराज है संत ज्ञानेश्वर है हुँ, हुँ, ये इनके जीवन के अंदर मैंने बहुत सारी बातें देखी अभी तुकाराम महाराज जो है और उनकी पत्नी जीजाबाई थी तो इतिहास में मैंने देखा कि जैसे कि जीजा माता बहुत क्रोधी है लेकिन वास्तव में अभी वो जैसे सीरियल चल रही है महाराष्ट्र के अंदर लेकिन वो उतनी क्रोधी नहीं है उन्होंने हरपल साथ दिया है तुकार महाराज को हरपल ये बताते थे कि जैसे विठल रुक्मिनी है विठोबा रुकमाई बोलते जैसे कि ये ईश्वर ईश्वर चरणी जैसे वो अर्पित करते थे खुद को और जो भी कार्य करते थे उनके मुख से हमेशा उनका नाम रहता था तो और उनका एक बहुत अच्छा बैलेंस मैंने देखा उनके जीवन के अंदर प्रपंच और परमार्थ प्रपंच भी करते थे संसार भी करते थे और परमार्थ जो है वो भी, भी करते करते थे थे करते थे दोनों चीजें प्रपंच का बैलेंस की जो युगल हाँ, पत्नी हाँ, पत्नी <laughs> तो वो संभालती थी और ये जो है परमार्थ का बैलेंस संभालते <laughs> थे हाँ दोनों कारण है बहुत अच्छा लेकिन ऐसा कभी ये नहीं हुआ और दूसरे जो थे बहुत विरोधक थे हाँ, हाँ। तो मंबा जी स्वामी वगैरह यानी ऐसे लगता था कि क्या इनका जैसे नाटक हम देख रहे हैं तो ये खलनायक के रूप में इनका आखिर तक ये खलनायक कई का काम करेंगे क्या लेकिन <laughs> तो कभी भी एक शब्द से भी नहीं कहा उनके बारे में उल्टा शब्द नहीं कहा इतनी तकलीफ इन लोगों ने दी उनको फिर भी इतनी सहनशीलता कि एक शब्द भी उनके प्रति गलत नहीं कहा उन्होंने <laughs> उन्होंने क्षमा कर दिया जो महान आत्माएँ रहती है संत आत्माएँ वो दूसरों को माफ करते हैं क्षमा करते हैं दया भाव उनके अंदर होता है तो कितनी भी तकलीफे आई परिस्थिति आई कितन, कितनों ने भी हमारी हमारे बारे में बुरा सोचा फिर भी हम उनके प्रति शुभचिंतक रहे ये जो बात है मैंने अपने जीवन में ऐसे उतार। हाँ उतारी <laughs> कि भाई ये शुभ हमें हर हाल में रहना है चाहे हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो उनका कल्याण होना चाहिए अगर हम अपने इससे अगर दूर होते हैं, तो फिर हमारी जिंदगी क्या काम की सही बात क्योंकि ये परमात्मा की संतान है ना नहीं। सभी नहीं। परमात्मा के हम सब बच्चे हैं और बच्चे होने के नाते आपस में भाई भाई है, है ना? तो भाई की एखादी बात गलत हो सकती है तो क्या हम उन्हें माफ नहीं करेंगे है सही बात भाई की बात माफ नहीं करेंगे क्या नहीं। नहीं। उन पर क्रोध करके उनका उनके प्रति ईर्षा द्वेष राग ये सब करके उनका भी नुकसान कर देंगे ये तो ठीक नहीं है ना तो ये बहुत मूल्यवान जो चीजें थी मूल्य जो थे वैल्यूज ये बहुत सारे इन संत आत्माओं के अंदर मुझे देखने को मिले जैसे एकनाथ महाराज भी है संत ज्ञानेश्वर उन्होंने तो पूरा जो भगवत गीता जो है वो मराठी में उन्होंने उसका भाषांतर करके लोगों तक पहुँचा लोगों तक समाज तक पहुँचाई भगवान भाई बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी आपकी बातें पसंद आई होगी किस तरह से आपने संत तुकार का उदाहरण देते हुए उनसे एक बहुत ही अच्छी बात आपको उनकी बातें भी अच्छी लगी और उनमें से एक बहुत अच्छी बात आपने सीखा कि किस तरह से सकारात्मक दृष्टिकोण बनाते हुए हम अगर आगे बढ़ते हैं और अच्छी बातों का चिंतन करते हैं तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं और सबके प्रति भला सोचने की जो कामना है सबके प्रति सुख देने का जो भावना है उसे आपने सीखा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया धन्यवाद शुक्रिया और चलिए आगे बढ़ते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो मौत वन नाइन्टी पर सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम को आइए एक बहुत ही खूबसूरत गीत अभी सुनते हैं उसके बाद फिर लौट के आते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो मौत वन नाइन्टी सुनते रहो मुस्कर रहो बढ़ाना साथी हाथ बनाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना साथी नहीं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 हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में मेरा साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना साथी हाथ बढ़ाना साथ हाथ बढ़ाना साथीरे साथ ही हाथ बढ़ाना साथीले साथ ही हाथ बढ़ाना साथीरे मेहनत अपने लेख की रेखा मेहनत से क्या डरना कल भैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना अपना सुख भी दुखी दादी अपना दुखी अपना दुखी दादी अपना दुखी अपनी मंजिल मंजिल अपना दुख दादी अपनी मंजिल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 बात नहीं बात पढ़ना चाहिए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 जीवन से कुछ सीखने को मिलता है हमें हिम्मत मिलता है मुश्किलों में आगे बढ़ने का और जैसे संत महात्मा होते हैं उनके पास भी हमें एक शक्ति मिलती है शांति से व्यवहार करने का और संसारिक बातों को हमें बैलेंस करके परमात्मा के प्रति या परमार्थ कार्य के लिए भी समय निकालना चाहिए हम पूरा समय तो नहीं दे सकते क्योंकि हम संसार में रहते हैं लेकिन कुछ समय जैसे हम अपने पेट के लिए समय निकालते हैं घंटा ड्यूटी करने के लिए उसी तरह हम अपने जीवन में कार्य करते हुए परमात्मा के लिए भी कुछ समय जरूर निकाल सकते हैं जिससे हमें पुण्य मिलता है हमें सुख मिलता है हमें शांति मिलता है तो ये एक जीवन का बैलेंस है आप 10 घंटा काम भले करो लेकिन एक घंटा या आधा घंटा जरूर परमात्मा को याद करो तो और 10 घंटा काम करने की शक्ति भी मिल जाएगी और एक शुभ विचार आपके पास आएगी जिससे आपका जीवन का जो परमार्थ और संसार ये दोनों का बैलेंस आपके पास आता रहेगा जब बैलेंस है तो जीवन बहुत अच्छा है अगर बैलेंस बिगड़ता है तो जीवन कहीं ना कहीं तनाव या टेंशन आता है तो भगवान भाई यही बता रहे थे कि वो इन सभी संत महात्माओं से ये बातें सीख रहे हैं और उसे अपने जीवन में उतार कर उसको प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मुखाद गीत जो आपको बहुत टच करता है बहुत पसंद आता है वो गीत उसके बारे में बताइए एक फिल्म देखी थी मैंने उस फिल्म का नाम तो मुझे नहीं याद लेकिन वो दो लाइने याद हैं जी जी जी जैसे गाकर बताओ हाँ, एक हाँ, लाइन एक लाइन <laughs> थोड़ा सा यानी मेरा आवाज़ भी आपको सुनने में मिलेगा। हाँ, जरूर जरूर खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए खुशी रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए छोड़ दो ये आंसू हमारे लिए छोड़ दो ये आंसू हमारे लिए। खुशी, लिए खुशी रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए खुशी रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए जा बात है भगवान भाई बहुत ही प्यारा संगीत आपने गुनगुनाया है और चलिए हम सभी अपने जीवन के कुछ विशेष अनुभवों को हम जान पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं और इसमें भगवान भाई अपने अनुभवों को शेयर करते हुए हमें अपने जीवन के ऊपर से सोचने के लिए ये सब जीवन की जो रहस्यमय बातें उसमें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा के सूत्र बने आज के शो में हमारे साथ जुड़कर उनकी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर किया उन्होंने तो मैं आखिरी में कहूँगा राजस्थान गुजरात बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं उन सभी सभी के लिए लिए आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए अभी बहुत अच्छी बात है कि सभी अगर वैल्यूज को धारण करते हैं मूल्य को पुलें। जीवन में मूल्यों को धारण करते हैं तो हमारा जो जीवन है वह मूल्यवान बनता है ऐसे अभी हम देखते हैं कि हमारा जीवन हमारे अंदर जैसे अवगुण विकार आने के कारण जैसे हुँ, कौड़ी तुल्य जीवन बन गया है हुँ, हुँ, हुँ, लेकिन अगर हम ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हैं और मूल्यों मूल्य को अपनाते हैं अपना अपने जीवन में आ, आ, आ, आ, तो हमारा जीवन जैसे हीरे तुल्य बन जाता है, है। हिरे जैसी चमक हमारे जीवन में आती है और आप जहाँ भी जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वाह भगवान ने मुझे क्या बनाया भगवान भाई एक और बात पूछना चाहूँगा आपसे कि आप बहुत सारे नाटक भी लिखे हैं और आपको नाटक लिखने का एक अच्छा आदत भी रहा है आप अपना कार्य करते हुए नाटक लिखने का एक शौक या ना आपको रहा है काफ़ी नाटक लिखे रहे और मैं ये पूछना चाहूँगा चलिए आप किस तरह के नाटक लिखे वो तो अलग बात है उस विषय पर कभी फिर बात करेंगे लेकिन संसार और नाटक में क्या डिफरेंस आप बता पाएंगे हाँ। क्या डिफरेंस है बहुत ही गुहे बात है लेकिन अगर हम समझ जाते हैं जी। तो जीवन का पूरा आनंद ले सकते हैं जी जी जी तो संसार में क्या होता है कि जिससे हम तादात में स्थापित करते हैं यानी जिसके साथ घुल मिल जाते हैं भावनिक तौर पर बौद्धिक तौर पर जैसे रिलेशन तैयार होता है यानी वो तैयार होते होते एक आसक्ति निर्माण होती है हम्म हम्म तो जब तादात में स्थापित करते हैं तो वो संसार बन जाता है हम्म हम्म और जब ट्रस्टी समझकर खुद को निमित्त समझकर अगर हम किसी के साथ पेश आते हैं निमित्त समझकर जैसे हम नाटक देखते हैं लेकिन कई कई तो कई को तो मैंने देखा कि नाटक देखने जाते हैं फिल्म देखने जाते हैं मनोरंजन के लिए जाते हैं और फिर जब थिएटर के बाहर निकलते हैं तो आंसू पोषते पोष्टे निकल आते हैं ऐसा क्यों तो उन्होंने तादात में स्थापित किया है उन्होंने नाटक की रीति से उसको नहीं देखा है सही बात नाटक में हाँ हमारा साक्षीभाव रहता है नाटक में आसक्ति नहीं रहती है सही बात और आसक्ति न होने के कारण खुद को एक ट्रस्टी समझकर अगर हम इस संसार में चलते हैं, तो हम पूरा आनंद इस नाटक का ले, ले सकते, सकते हैं जैसे है। संसार भी एक नाटक है संसार भी एक नाटक है और इस संसार के नाटक, नाटक, नाटक को समझना एक... है हाँ इस नाटक, को, समझ नाटक समझ है। को भी नाटक समझकर चले जैसे अभी बेहद के पांच हजार साल का जो सृष्टि पीरियड है तो ये बेहद के स्क्रीन पर जैसे एक पपेट शो होता है कार्टून शो, शो होता है है है, है, ना? जो तो, भी विधि विधान के अनुसार नाटक चल रहा है। चल रहा रहा तो उसका हम आनंद ले लेते हैं हुँ, हुँ, लेकिन जब हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो दुख फील करते हैं, तो फिर दुख फील करते हैं तो साक्षी स्थिति से हम कोई भी परिस्थिति हो या व्यक्ति के साथ व्यवहार करना हो तो साक्षी भाव रखकर करते हैं खुद को निमित्त समझते हैं तो हम इस नाटक का आनंद पूरा लेते हैं क्योंकि क्योंकि हम जब अपने घर से आए जब आत्माएं परमधाम से इस सृष्टि पर अवतरित हुई तो उसका मेन मकसद जो था उद्देश्य जो था कि इस खेल का हम पूरा आनंद लेवे ले। भगवान ने हमें इसलिए इसलिए बनाया कि आनंद के लिए हाँ, आनंद के लिए लेकिन वो आनंद हम भूल कर इसमें लिप्त लिप्त हो हो हो जैसे वो थिएटर के बाहर निकलते तो तो तो रोते। तो निकलते हैं तो ऐसे ऐसे रो रहे अभी भगवान भाई बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी काफी अच्छा लग रहा होगा आपको सुनकर मुझे एक दो लाइने याद आ गई की जीवन ऐसा जियो जैसे नाटक है जीवन ऐसा जियो जैसे नाटक है लेकिन नाटक ऐसा करो लगे वही जीवन है <laughs> बहुत अच्छी बात। <laughs> तो हमारे जीवन में हम जब इन चीज़ों को समझेंगे तो जीवन रूपी नाटक जो परमात्मा ने हम सभी को बना के इसमें एक खिलौना की तरह हमें जीवन जीने के लिए दिया है जैसे बच्चे के खिलौना होता है वो खेलता है उससे खुशी उसको मिलता है और उसी के साथ जब वो अटैच हो जाता है तो उसके टूटने पर या उसे नहीं मिलने पर रोता है तो वो चीज़ें हमारे साथ भी हो रही है और थोड़ी सी एक बात बताना चाहूँगा मैं जी। कि जो जो भी हमारे सामने परिस्थिति आती है नहीं, नहीं, नहीं। तो हम वो मूलभूत जो हमारा संबंध है नहीं, नहीं। उसके ऊपर असर नहीं होना चाहिए सही बात है। तो ये पहले समझना चाहिए कि मूलभूत संबंध क्या, क्या है हम एक परमात्मा के बच्चे हैं है? और आत्मिक नाते से हम भाई भाई हैं जब भाई भाई है तो भाई ने अगर हमारे ऊपर गुस्सा भी किया तो अपना है ना वो तो अपना होने से गुस्सा भी किया तो हम जैसे इनका अभी नाटक में पार्ट, पार्ट चल रहा है, है। ये देखते दे हुए ये गुस्सा करने का और मेरा है शांत रहने का <laughs> तो उस समय शांत रहना है इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस लगती बात बात है लेकिन इस तथ्य को समझने से हमें वो करना आसान हो जाए तथ्य को समझना बहुत जरूरी है बहुत अच्छी बात आपने बताया तो हमारा जो मूलभूत संबंध है भाई भाई का उसको भाई भाई को ही बनाए रखे बनाए हाँ उसको बिगाड़े नहीं बिगाड़े नहीं, नहीं, नहीं बिगाड़ बिगाड़ती कब है जब हमारे अंदर देह अभिमान आता है हुँ, हुँ, हुँ। देह अभिमान के वश राग ईर्षा द्वेष मच्छर यह सब आता है हुँ, हुँ, हुँ। तो इसीलिए ये संसार बिगड़ जाता है सुख का रूपांतर दुख में हो जाता है और हम दुखी होते हैं आज संसार की हालत वही है अशांति दुख तनाव का कारण ही यही है कि हमने वो मूलभूत संबंधों को छोड़ दिया हाँ छोड़ दिया, दिया। भूल गए हम जी, तो जी। परमात्मा हमें फिर से याद दिलाते है हैं कि बात आप मैं भाई, भाई भाई एक ही वसुधा हमारा परिवार बहुत है।, बहुत है और आप सब भाई भाई हो ये विश्व बंधुत्व जो है उस भावना को लेके चलना बहुत अच्छी बात आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया भगवान भाई बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी आपकी बात पसंद आई होगी क्योंकि वर्तमान समय को देखकर उन्होंने बताया कि हम सभी जीवन में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हर समय जैसे जीवन चल रहा है धूप और छाँव आते जाते रहते हैं सुख दुख आता जाता रहता है संसार में हमारे जीवन में भी कई बार हम लोग अच्छा फील करते हैं कई बार हम लोग खट्ठा फील करते हैं कई बार नाराज़ हो जाते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे जीवन में आती जाती रहती है लेकिन इसमें अगर हम अपने मूल्य को पकड़ के रखते हैं है, तो फिर जीवन में एक रस्था आती है जहाँ पर हम अपने जीवन को एक मकसद के साथ जीते हैं हम अपने मूल्यों के साथ रहते हैं तो जीवन हमारा हीरे की चमक की तरह चमकने लगता है और जब भी मुश्किल घड़ी आती है उस समय हम अपने मूल्य को याद करें अपने जीवन के लक्ष्य को देखें तो फिर से हमें रोशनी मिल जाती है और उस गम के अंधेरे में भी हम एक दीपक की तरह उजाले को महसूस करते हैं और उस रोशनी में आगे बढ़ते जाते हैं तो हम तो आगे बढ़ेंगे ही लेकिन हमारे साथ मूल्य रूपी रोशनी है तो लोगों को भी रोशनी मिलने लगती है हमारे साथ जो चलते हैं उन्हें भी खुशी होती है बहुत ही अच्छी बात भगवान भाई ने बताया है आशा करता हूं आप सभी को पसंद आए आप सभी खुश रहें मस्त रहें ऐसी शुभ आशा के साथ मुझे और भगवान भाई को दीजिए इजाजत नमस्कार आप सभी खुश रहिए और बने रहिए हमारे रेडियो मधुबन के साथ धन्यवाद आप धन्यवाद आपका <laughs> सलामी जिंदगी कार्यक्रम में बस इतना ही आज के लिए अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर आपके साथ होंगे आप सुन रहे हैं रेडो माधवन 90.4 एफएम फोर एफ एम सुनते रहो, रहो खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे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 वीर बन कर खड़े गम उठाने को दुनिया में हम तो पड़े मुस्कुराने के दिन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 खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे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 छोड़ दो आसुओ को हमारे लिए खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे